भारत सभा पर्व षोडशोध्याय है जरा संत को जीतने के विषय में ऋषि के उत्साहहीन होने पर अर्जुन का उत्साहपूर्ण उद्गार युधिष्ठिर सम्राट गुणम्सन वही युष्माज कथम प्रहुनयाम कृष्ण सोहम केवल साहसान युधिष्ठिर बोले श्री कृष्ण मैं सम्राट के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखकर स्वार्थ साधन में तत्पर हो केवल साहस के भरोसे आप लोगों को जरासंध के पास कैसे भेज दूँ भी अर्जुन उव नेत्रे मंडे जनार्दनम मन चक्षुर्न के संविता भगे भीमसेन और अर्जुन मेरे दोनों नेत्र हैं और जनार्दन आपको मैं अपना मन मानता हूँ अपने मन और नेत्रों को खो देने पर मेरा यह जीवन कैसे हो जाएगा जरासन्ध बलम प्राप्य दुष्पारंभीम अभिक्रम यमोपि न विजेता जऊ तथा व किम जरा की सेना का पार पाना कठिन है उसका पराक्रम भयानक है युद्ध में उस सेना का सामना करके यमराज भी विजयी नहीं हो सकते फिर वहां आप लोगों का प्रयत्न क्या कर सकता है कथम दिता पुनर्म असमान समित युक्त अनर्थ प्रतिप्य तस्मा अन्न प्रतिपत्ति मता आप लोग किस प्रकार उसे जीतकर फिर हमारे पास लौट सकेंगे यह कार्य हमारे लिए इष्ट फल के विपरीत फल देने वाला जान पड़ता है इसमें लगे हुए मनुष्य को निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति होती है इसलिए अब तक हम जिसे करना चाहते थे उस राजस्वी यज्ञ की और ध्यान देना उचित नहीं जान पड़ता यथा हम यथाबेक तत्ताव्रुयताम संयास रोचये साधु कार्य जनार्दन प्रतिहंती मनोवेद्य राजू यो दुराहर जनादन इस विषय में मैं अकेले जैसे सोचता हूँ मेरे उस विचार को आप सुने मुझे तो इस कार्य को छोड़ देना ही अच्छा लगता है राजसूई का अनुष्ठान बहुत कठिन है अब यह मेरे मन को निरुत्साह कर रहा है वै वाच पार्थ प्राप्य धनु श्रेठम अक्षये च महेश रथम ध्वज सभा युदेक्षर अभा चत वै सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय कुंतिनंदन अर्जुन उत्तम गांधी धनुष दो अक्षय तुड़ीर दिव्य रथ ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे इससे उत्साहित होकर वे युधिष्ठिर से बोले, अर्जुन युधिषि प्राप्त में ताजन दुष्पापम अभिवितम अर्जुन ने कहा राजन धनुष शस्त्र माण पराक्रम श्रेष्ठ सहायक भूमि यश और बल्कि प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है किंतु ये सभी दुर्लभ वस्तुएं मुझे अपनी इच्छा के अनुकूल प्राप्त हुई है कुल जन्म प्रसंसनि वैद्या साधु सुने स्िता बलिद सम नीरम तो ममर ओचते अनुभवी विद्वान उत्तम कुल में जन्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं परंतु तो बल के समान वह भी नहीं है मुझे तो बल पराक्रम ही श्रेष्ठ जान पड़ता है कृतवीर्य कुल जावीर्य किम करते निर्वीर्यतु कुल हिजातो वीरु विशेषते महापराक्रमी राजा कृतवीर्य के कुल में उत्पन्न होकर भी जो स्वयं निर्बल है वह क्या करेगा निर्बल कुल में जन्म लेकर भी जो बलवान और पराक्रमी है वही श्रेष्ठ है क्षत्रिय सर्वसौ राजन ये सज्जय सर्वय गुणहीनोपी वीरजान ही तरे द्रिपुण महाराज शत्रुओं को जीतने में जिसकी प्रवृत्ति हो वही सब प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्रिय है बलवान पुरुष सब गुणों से हीन हो तो भी वह शत्रुओं के संकट से पार हो सकता है सर्वैरपि किम निर्वीर्य कि भूता गुणा सर्वे तिठंते ही पराक्रमे जो निर्बल है वह सर्वगुण संपन्न होकर भी क्या करेगा पराक्रम में सभी गुण उसके अंग बनकर रहते हैं जय से हे तो कर्मदेम संसुक्त बल ही कच्चन प्रमादापयुज्य महाराज सिद्धि सिद्धिमनोयोग और प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ ही विजय का हेतु है कोई बल से संयुक्त होने पर भी प्रसाद करे कर्तव्य में मन न लगावे तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता तेन द्वारण शत्रुभ्य छीयते सबलो ऋपु प्रमाद रूप छिद्र के कारण बलवान शत्रु भी अपने शत्रुओं द्वारा मारा जाता है दैन्य बलवते तथा मोहो मोह बलाते हेतु राज्यो जयाथिना बलवान पुरुष में जैसे दीनता का होना बड़ा भारी दोष है वैसे ही बलिष्ठ पुरुष में मोह का होना भी महान दुर्गुण है दीनता और मोह दोनों विनाश के कारण है अतः विजय चाहने वाले राजा के लिए वे दोनों ही त्याज्य है जरासंध विनाशम च राज्ञा च परिरक्षण यदि कुरियाम यज्ञाथम कितः परम भवेन् यदि हम राष्ट्रीय यज्ञ की सिद्धि के लिए जरासंध का विनाश तथा कैद में पड़े हुए राजाओं की रक्षा कर सकें तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है अनारंभे ही नेतो भवेदुण निश्चय गुणा निशंशयादराज नै गुण्यम मण्य से कथम यदि हम यज्ञ का आरंभ नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमारी अयोग्यता एवं दुर्बलता प्रकट होती है अतः राजन सुनिश्चित गुण की अपेक्षा उपेक्षा उनके आप निर्गुणता का कलंक क्यों स्वीकार कर रहे हैं का सायम सुलभम पश्चा मु समेक्षताम साम्राज्यम तो भवे शक्यम व्यम ज्योश्यामहे पर ऐसा करने पर ही तो शांति की इच्छा रहने वाले इच्छा रखने वाले सन्यासियों का गिरवा वस्त्र ही हमें सुलभ होना परंतु हम लोग साम्राज्य को प्राप्त करने में समर्थ हैं अतः हम लोग शत्रुओं से अवश्य युद्ध करेंगे ये श्री महाभारत सभा पर बढ़ि राष्ट्रीयरम्भ पर बढ़ि दरासंधवध मंत्रण सोरसोध्याय